देव दो नामों पर सवार हुआ स्वयं को पाता था हर दम उसे लगता था कि वीणा है उसके साथ तो उसका दर्द कोई मायने नहीं रखता दूसरा वह कभी सोचता वीणा की निजी जिंदगी के बारे में तो लगता उसने अन्याय किया है उसके साथ शादी करके दर्द जब भी बढ़ जाता तो उसे डर लगने लगता कि यह दर्द सदा रहने लगा तो ना जाने इसका परिणाम क्या हो ढेर सी किताबें पढ़ने लगा था ढूंढने लगा था दर्द का कारण लेकिन किताबों की बात क्या एक सच जो उसे सामने दिखने लगा था उससे मुंह छिपाने के लिए वह वीणा की बाहों का सहारा लिए रहता था एक क्षण भी उसे अपनी आंखों से दूर ना कर पाने की उसकी चाह वीणा को अपने प्रति प्रेम ही लगती थी वह प्रेम की दीवानी यही भाव हरदम मन में लिए रहती थी कि देव कितना चाहता है उसे ऐसी चाहत उसकी देखकर देव अपना दर्द भीतर ही भीतर छिपाए रखने लगा था अब उसने अपनी दिनचर्या में वीणा का साथ 24 घंटे का बना लिया था कॉलेज भी वह वीना को साथ ले जाने लगा था। सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच सप्ताह में पांच दिन दो या तीन लेक्चर देने होते थे। इतने समय वीना स्टाफ रूम में बैठी रहती, उसका समय बड़ी सरलता से कट जाता था। देव का कोई न कोई साथी उससे बातें करता रहता या फिर वह किसी ना किसी पत्रिका के पन्ने पलटती रहती कुछ और नहीं होता तो स्टाफ रूम की खिड़की से बाहर मस्ती में घूम रहे छात्र छात्राओं को देखती रहती स्कूल में जिस अनुशासन में उसने पढ़ाया था वह अनुशासन उसे यहां कॉलेज में नहीं दिखता था सुचंद भाव से विचरते मस्ती करते हुए छात्रों को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था ऐसे समय वह कल्पना भी करती कि काश वह भी यहां पढ़ा रही होती देव से अपनी इच्छा जाहिर करती उसने तब देव ने यही कहा था उससे कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के होने से अब कॉलेज में नौकरी नहीं लग सकती साथ में पीएचडी होना जरूरी हो गया है वीणा क्या रिसर्च करना चाहेगी पढ़ाई एक बार छूट जाए तो दोबारा शुरू करना बहुत कठिन होता है लेकिन वीणा स्वयं को और पढ़ाई के लिए तैयार भी नहीं पाती थी जो पढ़ लिया वही काफी है बस बदली हो जाए और वह स्कूल जाना शुरू कर दे हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं कि वह सच में बदल जाए सपने सभी साकार नहीं होते सोचते हैं होता वही है जो भाग्य में लिखा हो हां भाग्य में लिखे को सहज होकर ले तो दुख दुख नहीं लगता समय चक्र अपनी गति से चलता है वीणा समय चक्र के साथ चलती अच्छे की ही कल्पना करती थी लेकिन जो परेशानी का दौर शुरू हो चुका था वह अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था देव का दर्द अब एक नियमित दिनचर्या का रूप धारण कर चुका था घर भर में सबको खबर लग गई थी माँ कृष्णा को पता लगा तो वह भी यही बोली दोबारा जाओ बेटा डॉक्टर के पास देव तब उन्हें क्या कहता चुपचाप हां कहकर वीणा के साथ अपने कमरे में आ गया बिस्तर पर लेटते हुए उसने वीणा से यही कहा मुझे उस दिन डॉक्टर गुप्ता की बात अच्छी नहीं लगी, लगा कि वह जैसे अपनी गलती पर पर्दा डाल रहे हों। ऐसे में मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं अपनी संस्था के माध्यम से एम्स में अपना पूरा चेकअप करवाऊं? अगर वे कहेंगे तो रेडियोथरैपी करवा लेंगे? देव ने वीणा को पहले से ही अपनी कॉलोस्टोमी पेशेंट सोसाइटी के विषय में बता रखा था। इस संस्था की स्थापना 1970 में हुई थी। जब इसके रोगी श्री राजेंद्र गर्ग के संबंधियों को कॉलोस्टोमी बैग के लिए दर-दर भटकना पड़ा था, उन्होंने ही स्वस्थ होने के उपरांत अपना सारा समय इस संस्था को चलाने में व्यतीत वे जब भी पता चलता जहां भी रोगी होता पहुंच जाते और इस रोग से संबंधित सभी जानकारी मरीज व उसके परिवार वालों को दे देते थे ऐसे में देश के हर बड़े अस्पताल में सभी डॉक्टरों से उनका संपर्क स्थापित रहता था हाँ देव को इस संस्था के बारे में ऑपरेशन के समय इसलिए नहीं पता चला था क्योंकि उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था और वहीं डॉक्टर गुप्ता ने उसका ऑपरेशन कर दिया था इस संस्था के विषय में जानकारी तो उसे ऑपरेशन के छह महीने बाद लगी जब उसे बार-बार अपने बैग मंगवाने के लिए विदेश में रह रहे किसी न किसी जानकार को कहने में शर्म आने लगी थी सभी उसकी मदद करते थे अपने खर्चे पर बैग भेज देते थे लेकिन पैसे कोई नहीं लेता था ऐसे में उसने बैग बनाने वाली कंपनी को जब लिखा तो उसे वापसी डाक से जवाब आ गया देव को तब यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि एक संस्था है यहां दिल्ली में जो सब साधन जुटाती है गर्ग साहब से मिला तो जानकर आश्चर्य हुआ कि केवल दिल्ली में ही इसके लगभग 100 रोगी हैं सबसे मिलकर उसे अपने जीवन के प्रति और अधिक आशा बंध गई सभी हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे ऐसे में ही घर वालों के मुंह से अपनी शादी की बात सुनना उसे अच्छा लगने लगा था वीणा ने उसके जीवन में आना था तो आशा की हर किरण उसे सुनहरी ही लगती थी वीणा को साथ लेकर वह गर्ग साहब से मिला उन्होंने अगले ही दिन देव के लिए डॉक्टर से मिलने का समय तय करवा लिया गर्ग साहब की उम्र 65 के लगभग थी पचास वर्ष के थे जब ऑपरेशन हुआ था अपना जीवन उन्होंने संस्था को समर्पित कर रखा था ऐसे में देव वीणा के साथ चलने को वह भी उत्सुक थे और अगले दिन अस्पताल में मिलने की जगह तय कर देव वीणा ने उनसे विदा ली डॉक्टर कुमार ने अच्छी तरह से देव का निरीक्षण किया सारी रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा अंत में फाइल के पन्ने पलटते हुए बोले ऑपरेशन के बाद के कागज कहां हैं सब कागज इसी में लगे हैं देव ने कहा वह तो मैं देख रहा हूं लेकिन ऑपरेशन के बाद तुम्हारी रेडियो हुई होगी उसकी जानकारी इसमें दर्ज नहीं है डॉक्टर कुमार ने फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा यह सुनकर देव चौंक गया रेडियो थेरेपी की बात एकाएक पहले डॉक्टर गुप्ता ने की थी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि डॉक्टर गुप्ता ने चिंतित न होने को कह दिया था अब वही बात डॉक्टर कुमार के मुंह से सुनकर वह एकाएक बेचैन हो उठा था उसी बेचैनी भरे भावों से बोला मेरी रेडियो तो हुई नहीं यह सुनकर डॉक्टर कुमार चौक उठे बोले क्या डॉक्टर गुप्ता ने जिक्र नहीं किया था ऑपरेशन के बाद इसका नहीं डॉक्टर कभी नहीं ऑपरेशन के दो साल तक मैं नियमित रूप से उनसे अपना चेकअप करवाता रहा उन्होंने कभी नहीं कहा था और ना ही मुझे कभी परेशानी हुई थी हां अब दर्द होने के बाद जब मैं गया तो पहली बार उन्होंने मुझसे कहा तब भी वह बात को टाल गए देव ने विस्तार से बताया डॉक्टर कुमार को आश्चर्य हुआ देव की बात सुनकर उन्हें देव की बात सच लग रही थी लेकिन आश्चर्य था कि डॉक्टर गुप्ता जैसे अनुभवी डॉक्टर ने यह रिस्क कैसे ले लिया बोले ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर गुप्ता तो बहुत समझदार हैं देव और चिंतित हो उठा साथ बैठी वीणा और गर्ग साहब भी परेशानी महसूस कर रहे थे इससे कोई परेशानी हो सकती है क्या देव ने चिंतित स्वर में पूछा डॉक्टर कुमार ने देव के चेहरे पर परेशानी के लक्षण पढ़ लिए थे बोले परेशानी हो भी सकती है और नहीं भी अभी घबराने की बात नहीं है फिर कुछ सोचकर बोले ऐसा करते हैं एक बार फिर से तुम्हारी बायोप्सी करवा लेते हैं रिपोर्ट आने पर ही विचार करेंगे बायोप्सी का नाम सुनकर देव को अपने सामने सब कुछ घूमता नजर आया लेकिन हिम्मत वाला था पल भर में संभल गया और बोला बायोप्सी यानी आपको लग रहा है दोबारा से कैंसर का खतरा मैं अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता आप पढ़े लिखे हैं समझदार हैं इसीलिए आपसे कुछ पर्दा नहीं रख रहा रेडियो से हमारी कोशिश रहती है कि ऑपरेशन के बाद यदि कहीं कोई कैंसर का कीटाणु रह जाए तो आसपास के हिस्से को इसकी मदद से हम आगे आने वाले खतरे को रोक सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि यह फिर से हो इसीलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता फिर आश्वासन भरे शब्द कहे उन्होंने लेकिन अभी से चिंतित ना हो आप मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता जो है वह सामने आना चाहिए और जो कुछ होना है हम उसे टाल नहीं सकते हां कोशिश कर सकते हैं उसका फैलना रोके रहे वीणा आगे नहीं सुन पाई उसका मन कहीं और खो गया सोचने लगी कहीं शूने में जाकर आंसू आंखों से टप टप कर बहने लगे डॉक्टर कुमार ने देखा उसे तो धैर्य बंधाते हुए बोले वीणा से धैर्य से काम लीजिए मैंने कुछ नतीजा तो नहीं निकाला है। डॉक्टर हूँ, शक तो जाता ही है। सिर्फ अच्छे की सोचूंगा तो बीमारी को पकड़ कैसे पाऊंगा? आप इतनी बड़ी परेशानी तो पहले देख चुकी हैं। मौत के मुंह से आपके पति पहले ही बाहर आ चुके हैं। अब घबराने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई को सामने रखना मेरा है। लेकिन इसमें घबराने से काम नहीं चलेगा परेशानी आई है तो उसका सामना आपको करना है वीणा क्या कहती बस आंसू पोंछ लिए उसने सच का सामना तो शादी के पहले दिन से ही कर रही थी अब तो उसे देव का दर्द अपने दर्द सा लगने लगा था यही लग रहा था कि सामने आई जिस परेशानी की बात डॉक्टर कर रहा है उससे वह बहुत पहले से ही परिचित है जैसे वह देव के साथ शुरू से ही बंधी है और अब देव की नियति उसकी अपनी नियति है अपने अच्छे की कामना उसे करनी चाहिए इसीलिए वह अपनी नियति से लड़ने को तैयार थी इसीलिए डॉक्टर कुमार की बात सुनकर वह चुप रही अब मुझे क्या करना होगा देव ने स्वयं को सयमित रखते हुए पूछा। इस पर डॉक्टर कुमार ने कहा, आप अभी लैब में चले जाइए, मैं स्लिप बनाए देता हूँ, एक दो दिन बाद आपका टेस्ट हो जाएगा और उसके एक सप्ताह तक रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक आप अपनी दर्द की दवाई लेते रहिए। यह कहकर डॉक्टर कुमार ने देव की फाइल में अपनी राय लिख दी और उसे देव को थमा दिया शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका देव उठ खड़ा हुआ सब ने प्रणाम करके डॉक्टर कुमार से विदा ली अमित बाहर बैठा पत्रिका के पन्ने पलट रहा था उन्हें बाहर आया देखकर खड़ा हो गया उसने देव वीणा के चेहरे पर परेशानी के लक्षण जट से पढ़ लिए बोला क्या बोला डॉक्टर ने आप लोग कुछ चिंतित हैं वीणा ने तब मुस्कुराने की चेष्टा की और बोली कुछ भी बात नहीं अभी बस कुछ टेस्ट बताए हैं टेस्ट कैसे टेस्ट पूछा उसने बायपसी देव ने कह दिया सुनकर चौंका वह बोला बायोप्सी फिर से क्यों बायोप्सी का नाम सुनते ही उसे पसीना आ गया इस टेस्ट की दहशत वह पहले झेल चुका था अभी कुछ नहीं पता वीणा ने कहा और आंसू स्वयं बह निकले उसकी आंखों से तब गर्ग साहब बोले वीणा जी जब देव से शादी के बाद आप मुझे मिली थी तब मैंने आपको मन ही मन प्रणाम किया था आपने देव के साथ शादी रचाकर जो हिम्मत दिखाई उसी हिम्मत को कायम रखिए देखना कुछ नहीं होगा मुझे देखिए मैं कितना भला चंगा हूं 15 साल हो चले हैं मुझे ऑपरेशन करवाए तभी उन्हें कुछ याद आया वह देव की ओर देखते हुए बोले मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है मैंने भी आपसे ऑपरेशन के विषय में हमेशा पूछा लेकिन कभी भी रेडियो थेरेपी की बात नहीं की यही सोचा था कि वह तो जरूर हुई होगी इस पर देव ने कहा मैंने भी तो कभी जानने की कोशिश नहीं की ठीक हो गया सब अच्छा लगने लगा जानने की कोशिश भी नहीं की कि रेडियो की जरूरत क्यों पड़ती है ऑपरेशन के बाद मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई डॉक्टर ने भी तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया अब डॉक्टर इतनी लापरवाही करेगा ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था देखो देव मैं इस तरह के केस बहुत समय से देखता आ रहा हूं ऑपरेशन से पहले मिले होते तो कभी भी सलाह ना देता कि इस ऑपरेशन को किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में करवाओ यही एम्स में आ जाते तो कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर गुप्ता यूं तो बहुत बड़े सर्जन हैं, लेकिन मेरी जानकारी में उन्होंने आज तक इस तरह के केवल दो ही ऑपरेशन किए हैं। एक तुम्हारा और उससे पांच-छः साल पहले किसी वर्गीस का। वह तो ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ गया था। यदि वे पैसे के लालच में या फिर अपने और अधिक नाम कमाने के चक्कर में ना होते तो तुम्हारा ऑपरेशन ही ना करते तुम्हें यही भेज देते कुछ रुक कर फिर बोले स्वयं सोचिए उन्हें हमारी संस्था तक के विषय में नहीं पता था यदि जानकारी होती तो क्या अपने बैग्स के लिए तुम्हें और तुम्हारे भाई को इतना भटकना पड़ता लेकिन अब बीती बातों पर क्या ध्यान देना जो हो चुका है उसे हम अब बदल नहीं सकते गर्ग साहब ने अपनी बात वहीं खत्म कर दी लेकिन यह तो लापरवाही है डॉक्टर की वीणा ने यह सुनकर कहा यह लापरवाही है या पैसे की या नाम कमाने की ललक अब क्या सोचना अब बस हमें टेस्ट करवाना चाहिए और आगे की योजना बनानी चाहिए गर्ग साहब की बात सभी को उचित लगी लेकिन अमित बेचैन हो उठा था। डॉक्टर गुप्ता पर उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब ईश्वरीय सहायता की सभी दुआ कर रहे थे। देव बायपसी करवाने को घबरा रहा था। डर बैठ गया था उसके मन में। किसी ने कहा, यदि बायपसी होगी, तो रुके हुए कैंसर के कीटाणु जल्दी-जल्दी फैलना शुरू कर देंगे। देव की सोच संकुचित हुए जा रही थी मन में सोचता कि यदि कैंसर के कीटाणु दोबारा शरीर में प्रविष्ट कर गए तो वह बच ना पाएगा ऐसे में सब कुछ समाप्त हो जाएगा वह नहीं रहेगा और ऐसे में वीणा का क्या होगा वीणा की चिंता उसे मन ही मन खाए जा रही थी मन के हर कोने में उसके बंद गई थी वीणा ऐसा लगने लगा था कि वह उसके साथ कई जन्मों से बंधी है वही उसके जीवन का अभिन्न अंग है और इसी अंग से उसे सबसे अधिक प्रेम है अपने को उस अंग से अलग पड़ा देखना जैसे अब उसके बस की बात नहीं उसकी आंखें अब अपने कष्ट को लेकर बेचैन नहीं उसकी आंखें अब बेचैन हैं वीणा से बिछुड़ जाने के डर से मोह में व्यक्ति का मन ऐसे जकड़ जाता है कि जो है उससे बिछुड़ जाने का गम उसे खाने लगता है आज बीमारी की चिंता उसे इसलिए है कि उसके फल स्वरूप वह वीणा से बिछुड़ सकता है कुछ भी हो जाए उसे पर कोई ऐसा साधन बन जाए कि विछो ना हो अपने प्रियजन से ऐसे में उसने वीणा से पूछ लिया वीणा कहीं फिर से कुछ हो गया मुझे तो तुम्हारा क्या होगा ऐसे क्यों कहते हो देव तुम्हें कुछ नहीं होगा अभी दर्द है उसकी चिंता है वह ठीक हो जाएगा तुम्हें और कुछ नहीं होगा वीणा के शब्दों ने उसे ढाढस बनाया, लेकिन वह स्वयं को विचारों के भंवर में फंसा पा रही थी सामने कष्ट देखकर कष्ट के फल स्वरूप स्वयं को भयग्रस्त देखकर अच्छे की कल्पना नहीं हो सकती मैं बहुत डर गया हूं देव ने अपने मन की बात प्रकट की लेकिन इस डर से दूर भी तो नहीं भाग सकते वीणा ने फिर उसे सहारा दिया हां मैं जानता हूं दूर नहीं भाग सकते लेकिन क्या करूं इसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा देव ने फिर कहा लेकिन इस शक को तो दूर करना है ना जरूरी तो नहीं कि टेस्ट पॉजिटिव ही हो वीणा शायद इस शक के भंवर से जल्द बाहर निकलना चाहती थी जो सच है उसी का सामना करना चाहती थी ना कि सच और झूठ के भंवर में फंसे रहना चाहती थी वह और यदि हुआ तो इसी बात का डर तो मुझे खाए जा रहा है। देव के मस्तिष्क ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। इस डर के साथ जीना भी तो ठीक नहीं। सच जो भी है सामने आएगा और उस सच के अनुसार ही तो आगे जीने की योजना बनाई जा सकती है। आज तो हम कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं। बात कितनी उचित कही थी वीणा ने देव समझ गया उसकी बात ठीक है तुम जैसा कहोगी वही होगा आज के बाद देव ने सारी जिम्मेदारी वीणा पर डाल दी और स्वयं को निरीह मान लिया व्यक्ति जब सच का सामना नहीं करना चाहता तब वह सच होने के बाद ही किसी के मुख से सुनना चाहता है सच को देखने की सच को सहने की शक्ति चली जाती है तब केवल निराशा ही निराशा नजर आती है